तरणौतवा ने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 शिकार नहीं किया जाता अणुओं का भी जो मूल है अंतिम चतुर प्रकृति मूल प्रकृति उसी को आदि कारण शिकार किया ये हमने पीछे देखा था आप में से जिनको पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं इनको दीजिए ये 25 नहीं बैठ रहे मेरे हिसाब से वही पच्चीस से देखे। जी जी देखिए सूत्र संख्या 61 की बात है ये आपके कम पढ़ रहे हैं या अधिक हो रहे हैं कितने कम पढ़ रहे है नहीं कितने कम पढ़ रहे हैं संख्या एक कम पढ़ रहा है ना तो देखिए प्रकृति एक हो गई महत्व दो हो गया नहीं दूसरा अहंकार तीन पांच तन मात्राएं साथ में जुड़ी तो आठ और ये जो उभयम इंद्रियम है इसमें ग्यारह जोड़ना है बाह्य इंद्रियां दस और अभ्यंतर इंद्रिय मन एक ये तो मैं कल स्पष्ट किया था ना आप उभय इंद्रिय का मतलब जन इंद्रिय कर्म इंद्रिय लेंगे तो दस ही आएगा वो एक की गड़बड़ करेगा इसीलिए यहाँ पर अर्थ क्या लिया उभय उभय मतलब भाई और अभ्यंतर जो कि तिरसठवें सूत्र से भी सिद्ध होता है मन को आप छोड़ गए ठीक है आप पूरी हो गई इनको दीजिए तेरी, तेरी से है? ओ, से रहता है? जो है, है? है। रहता इनका प्रश्न है कि कर्माशय कहाँ रहता है तो वो भी चित्त में ही स्वीकार किया जाता है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 तो जब हमारे संस्कार वगैरह होते हैं तो वहाँ करके ही वो कैसे देखता है जी भी हमारे मन है। मन भी एक इंद्रिय है उस इंद्रिय के माध्यम से ही हमें ज्ञात होता है देखने का मतलब आप मात्र ज्ञानेन्द्रिया ही नहीं लीजिये की ज्ञानेन्द्रियों से हम जो देखते हैं वो ही देख सकते हैं वो जानते हैं ऐसा नहीं है जब हमने ये कथन किया कि आत्मा में देखने का सामर्थ्य है और वो बिना इंद्रियों के नहीं देख सकता देखने का मतलब है जानने का तो उसका मतलब केवल ज्ञानेन्द्रिया आप ले रहे हैं और इसलिए आपका प्रश्न उठ रहा है कि मन में जो संस्कार हैं उसको कैसे जानेगा? का जब जानेन्द्रिया तो है ही नहीं इंद्रियां मतलब ज्ञानियां आप सीमित अर्थ ले रहे हैं जबकि अंतकरण की तीनों इंद्रिया भी इंद्रिया है मन भी एक इंद्रिय है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 मन के माध्यम से तो ऐसे ही संस्कारों का जो साक्षात्कार होता है जो योग दर्शन में भी सूत्र आया संस्कार साक्षात्नात् पूर्व जाति जानम तो ये जो संस्कारों का साक्षात है ये मन के साक्षात से वो संस्कारों का साक्षात वहाँ होता है ये मन एक इंद्रीय साथ में है उसी में संस्कार रहते हैं और उसी से हमें बोध होता है जी।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 आत्मा में देखने की सामर्थ्य है बिना किसी सहायता। आत्मा की जो चौबीस शक्तियां महर्षि ने बताई हैं, उसमें दर्शन स्पर्शन शब्दन ये भी लिखा हुआ है आत्मा में देखने की सामर्थ्य है लेकिन बद्वावस्था में इंद्रियों के माध्यम से और मुक्तावस्था में ईश्वर की सहायता से सहायता तो उसको चाहिए लेकिन जैसे चश्मे की सहायता चाहिए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 छिहत्तरवें सूत्र तक पिछली कक्षा में हो गया था और प्रसंग ये चल रहा था कि मूल प्रकृति यानी सत्वर स्तंभ ये कार्य जगत के आदि कारण है मूल कारण है अणु हो नहीं सकते तो इसी की पुष्टि में सित्तरवां सूत्र है जिसमें कि शब्द प्रमाण को उल्लेखित करते हुए अपनी बात को पुष्ट किया जा रहा है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 इसलिए भी हम ये मानते हैं कि प्रकृति से ही ये संसार बना है अणु से नहीं बना या और किसी चीज से नहीं बना है, ब्रह्म से भी नहीं बना है, ब्रह्म को संसार का जो उपादान कारण मान लिया जाता है बोले तो वो भी नहीं है ना तो ब्रह्म है ना अणु है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 भू शब्द से तम आसी तमसा गोढ़ इत्यादि और सृष्टि यथा आबू हुआ ये भी उसी का है ये सृष्टि जिससे उत्पन्न हुई है वो सारा का सारा प्रकृति का और उसका वर्णन है और श्ताशेतर उप उपनिषद में भी मिलता है अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम भव्य प्रजा सृजमान स्वरूपाम तो एक अजा है अजा मतलब ऐसे तो बकरी को बोलते हैं लेकिन न जायते इति अजा जो उत्पन्न नहीं होती है यानी अनादि है अनित्य नहीं है नित्य है जो ऐसी एक अजा है बकरी है वो अजा प्रकृति है कैसी है लोहित शुक्ल कृष्णाम तीन रंग बताए लोहित कहते हैं लाल को शुक्ल कहते हैं सफेद को और कृष्ण कहते हैं काले को ये तीन रंग बताए ये तीन रंग सत्वर के प्रतीक हैं। लोहित हो गया ललाई लिए शुगुण का प्रतीक शुक्ल हो गया रजगुण का प्रतीक और काला हो गया तमो गुण का प्रतीक इन तीनों से ये तीन वाले तीन रंगों वाली है ये सत्वर स्तंभमयी है उससे ये सारा संसार बना है तो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 सत्वर स्तम हमें कहा दिखाई देते है हमारे को तो एक कार्य जगत दिखाई दे रहा है तो क्यों ना उसको अवस्तु मान लिया जाए जो प्रकृति है कैसी है अवस्तु बस शून्य है कुछ नहीं है क्योंकि तो हमें दिखाई नहीं दे रही पता नहीं लग रहा है हमारे को जैसे संसार में हम किसी चीज का अनुभव करते हैं तभी तो कहते हैं कि ये है इसका अस्तित्व है और जिसका हमें पता नहीं लगता अनुभूति नहीं होती तो हम नहीं मानते कि ये है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 तो जब ये वस्तु हैं तो ये जिससे बने हैं वो अवस्तु तो नहीं हो सकती वो भी वस्तु ही होगी भले ही हमें अभी उसका प्रत्यक्ष ना हो रहा हो यह अनुमान से प्रकृति को वस्तु सिद्ध करने का प्रयास है अनुमान से भी हम सिद्ध करते हैं इसे सूत्र में क्या कहा न अवस्तु वस्तु सिद्धि अवस्तु से तो वस्तु की सिद्धि हो ही नहीं सकती है किस पृष्ठभूमि में कह रहे हैं कि पूर्व पक्षी अगर मान रहा है कि प्रकृति तो अवस्तु है शून्य है अच्छा कार्य जगत तो वस्तु है हमें पता लग रहा है तो यदि प्रकृति अवस्तु है तो उस अवस्तु रूप प्रकृति से तो ये वस्तु रूप, तो रूप कार्य जगत बन ही नहीं सकता पूर्व पक्षी का ये कहना कि अवस्तु से बना हुआ मान लेंगे प्रकृति को अवस्तु मान लेंगे बोले ठीक नहीं है प्रकृति को भी वस्तु ही मानना होगा तो न अवस्तु नो वस्तु सिद्धि ठीक है अभी जो पीछे बात चल रही थी जड़ की तो जितनी जड़ वस्तुएं हैं यानी कार्य जगत जो पंच भौतिक है तो इनका प्रश्न है कि ये भी महत्व और अहंकार से बनते हैं ये जो जड़ वस्तुएं हैं ये महत्व और अहंकार से बनते हैं तो उसमें ज्ञान क्यों नहीं होता है उसमें मतलब इस कार्य जगत में तो ये जो कार्य जगत है इसमें ज्ञान नहीं है ये जड़ है ये मैंने कहा इनके प्रश्न के पीछे इनका मंतव्य अधिकरण सिद्धांत इन्होंने ये समझ रखा है कि अहंकार और बुद्धि में तो ज्ञान रहता है इन्होंने यार लिखा नहीं है लेकिन इनके मन में ये बात बैठी हुई है कि अहंकार और बुद्धि में तो ज्ञान रहता है अब जब अहंकार बुद्धि और अहंकार से ही ये सारी चीजें बनी है तो इनमें भी ज्ञान रहना चाहिए जबकि ये कहा जा रहा है कि ये जड़ हैं और इसमें ज्ञान नहीं रहता अब इसे थोड़ा सा समझेंगे कि ज्ञान के रहने का मतलब क्या है दो अभिप्राय होते हैं एक तो ज्ञान का मतलब होता है अनुभूति चेतना बोध और एक ज्ञान का मतलब होता है संस्कार के रूप में सूचनाओं का रहना संस्कार के रूप में छाप के रूप में सूचनाओं का रहना हम कहें कि पुस्तक में ज्ञान होता है या नहीं पुस्तक में ज्ञान रहता है या नहीं हा या ना? नहीं रहता ये मैं ये खुद मना कर रहे हैं पुस्तक में ज्ञान नहीं रहता वेदों में ज्ञान है या नहीं है वेदों में अब पुस्तक तो सामान्य शब्द था वेद पुस्तक वेद भी तो पुस्तक है अब मैं पूछूं आपसे आप क्या मानते हैं वेदों में ज्ञान रहता है या नहीं रहता है तो जब वेद में रहता है तो इस दर्शन की पुस्तक में भी रह सकता है और दूसरी पुस्तकों में भी रह सकता है हो सकता है गलत हो गलत भी हो सकता है कहीं कुछ भिन्न ज्ञान हो सकता है लेकिन पुस्तक में ज्ञान रहता है जड़ है वो क्या वो पुस्तक उस ज्ञान को अनुभव करती है ये जो वेद की पुस्तक है वो अनुभव करती है कि क्या लिखा हुआ है क्या है नहीं तो ज्ञान के दो रूप हमें देखने होंगे जब ज्ञान शब्द का हम प्रयोग करते हैं तो ये समझ रखनी चाहिए एक तो है अनुभूति बोध चेतनता वो तो चेतन में आत्मा परमात्मा में ही होगी अब जो दूसरा ज्ञान है जिसको कि हम छाप के रूप में देख रहे हैं पुस्तक में छपा हुआ है कागज पे छपा हुआ है और आजकल कंप्यूटर में ले लीजिए आप हार्ड डिस्क कह लीजिए डीवीडी कह लीजिए सीडी कह लीजिए पेन ड्राइव कह लीजिए उसमें जो चिप होती है वो सिलिका की बनती है उसमें मुख्य तत्व सिलिका होता है या कुछ धातुए होती है जो भी है वो तो जड़ी वस्तुएं हैं भौतिक वस्तुएं हैं वो उसमें सारी सूचनाएं है रहती हैं, हम उस सूचनाओं को जमा भी कर देते हैं निकाल भी लेते हैं अब जैसे पहले कैसेट में होता था डीवी में होता है उसमें भर लेते हैं हो जाता है फिर वापस आ जाता है अब हम उसको एक दृष्टि से कह सकते हैं कि इसमें ज्ञान है वास्तव में वो बोध वाला ज्ञान नहीं है लेकिन उसको पढ़कर के हमें ज्ञान होता है इसलिए हम कहते हैं कि इसमें ज्ञान है वेद मंत्र में ज्ञान है वेदों में ज्ञान है तो अब ज्ञान को हमने दो दृष्टि से देखा तो अब जो आप कह रहे थे कि बुद्धि और अहंकार में जब ज्ञान रहता है तो जड़ वस्तुओं में क्यों नहीं ज्ञान रहता है तो ये जो बुद्धि और अहंकार में अहंकार को छोड़ दीजिए बुद्धि में मन में रहता है वो संस्कार के रूप में छाप के रूप में रहता है जड़ में सूचना के रूप में रहता है उसको बोध नहीं होता है और वैसा ज्ञान तो जड़ वस्तु में भी हो सकता है लेकिन जो ये प्रसंग चल रहा था हमारा वो अनुभूति वाले ज्ञान का था उस दृष्टि से मैंने कहा था कि जड़ वस्तुए में ज्ञान नहीं रहता वो अनुभव नहीं करती ठीक है तो इतरवें सूत्र में हमने देखा सिद्धांति ने कहा कि वस्तु की सिद्धि अवस्तु से तो हो नहीं सकती यह अटल सिद्धांत है जहां जहां कोई वस्तु बनती है वो वस्तु से ही है। से बनती है द्रव्य से ही बनती है सत्तात्मक से ही सत्तात्मक बनता है ये अटल सिद्धांत है तो आप मूल प्रकृति को अवस्तु रूप तो मान नहीं सकते इसलिए मूल प्रकृति का भले ही हमें प्रत्यक्ष नहीं है लेकिन हम अनुमान से सिद्ध कर सकते हैं कि वो भी वस्तु है उसका भी अस्तित्व है अवस्तु का मतलब है अभाव अभावात्मक शून्य जैसे कि इस इस भवन के अंदर इस भवन के अंदर हाथी का अभाव है अभाव है ना अभी है शेर का अभाव है वृक्ष का अभाव है यहां वस्तु नहीं है ना वो हाँ शून्य भी कहेंगे भाव का मतलब है उसकी सत्ता का होना जैसे हम किसी भी के लिए कहते हैं जैसे सत्य आनंद तो सत का मतलब क्या होता है सत्ता है विद्य मानता है उसका भाव है अस्तित्व है तो सत्वर तम जो मूल प्रकृति है वो कोई अस्तित्व है उसका सत्ता है या ऐसे ही कुछ शून्य है सत्ता से रहित सत्ता से रहित होगा मतलब असत्ता होगी भाव से रहित होगा अभाव होगा विद्यमान से रहित होगा अविद्यमान होगा अब क्या विद्यमान असत्ता अभाव अवस्तु इसका मतलब क्या होगा कुछ नहीं है शून्य है तो ऐसी उसने शंका रखी किसी के मन में हो सकती है तो उसका समाधान किया और ये अनुमान प्रमाण से हम सिद्ध कर रहे भले ही प्रत्यक्ष नहीं है तो जब ये बात रखी तो पूर्व पक्षी ने देखा कि मेरी बात का खंडन कैसे हुआ मैं तो प्रकृति को अवस्तु रूप सोच रहा था तो इन्होंने प्रकृति को यानी कार्य जगत को कार्य प्रकृति को वस्तु रूप सिद्ध करके उसको भी प्रकृति मूल प्रकृति को भी वस्तु सिद्ध कर दिया तो बोले इस कार्य जगत को भी अवस्तु मान ले इस कार्य जगत को वस्तु क्यों माने इसको भी अवस्तु मान ले तो अवस्तु तो अवस्तु से बन सकेगी ना वस्तु की सिद्धि अवस्तु से नहीं होती लेकिन अवस्तु की सिद्धि तो अवस्थु से हो सकेगी ऐसी अति में जा करके कल्पना कर सकता है प्रश्न कर सकता है तो कि ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये भी अवस्तु है जैसे कि शून्यवादी मानते ही हैं कि सारा शून्य है कुछ है ही नहीं पीछे चर्चा आई और जो इस संसार को मिथ्या मानते हैं वो भी कहते हैं ये तो भ्रांति है हमारी स्वप्नवत जैसे स्वप्न में कुछ नहीं होता है ऐसे कल्पना है ऐसे संसार भी हमें बस दिखाई दे रहा है, है नहीं कुछ तो अवस्तु मानने वाले भी बहुत लोग हैं बहुत बड़ा वर्ग है आज भी विद्यमान है उस समय भी रहा होगा तो ऐसा यदि कोई कहे तो उसका समाधान अगले सूत्र के अंदर किया जा रहा है ऊना सूत्र बोलिए अबाधात अदुष्ट कारण चिन्ह्यवाद च न अवस्तुत्व ये जो कार्य जगत है ये इसमें अवस्तुत्व नहीं है ये अवस्तु रूप नहीं है ये वस्तु रूप है अब विचार का यही केंद्र बन गया अब मूल प्रकृति वस्तु है या वस्तु है वो तो अभी पीछे छूट गया इस संसार को वस्तु सिद्ध करके मूल प्रकृति को वस्तु सिद्ध किया था सिद्धांति ने और उसने इसी पे प्रश्न खड़ा कर दिया ये जो दिख रहा है संसार ये ही अवस्तु रूप है तो अब इसको पहले वस्तु सिद्ध करना पड़ेगा सिद्धांति को तो कहा उसने अपनी बात को प्रतिज्ञा को रोका न अवस्तुत्वम ये अवस्तु रूप नहीं है ये वस्तु रूपी है क्यों है ये तो उसकी प्रतिज्ञा है केवल ये वस्तु रूप है अब इसके लिए कारण जो बताया वो सूत्र में बताया एक बताया अबाधात प्रमाणों से इस संसार को जानने में कोई बाधा नहीं हो रही है ये जो वस्तुएं दिखाई दे रही हैं इसका प्रमाणों से इसकी प्रमाणों से पुष्टि हो रही है किसी वस्तु के होने ना होने का ये वस्तु रूप है या अवस्तु रूप है उसका निर्णय कैसे करेंगे ये संसार वस्तु रूप है ये सिद्धांती कह रहे हैं पूर्व पक्षी कह रहे हैं नहीं इसको भी हम वस्तु मान लेंगे अच्छा मान लेंगे आपने कैसे जाना कि यह वस्तु है कुछ प्र... आधार तो बताना पड़ेगा सिद्धांती को भी बताना होगा कि आप इसको वस्तु मानते हो तो किस आधार पर वस्तु मानते हो तो हम कुछ भी जानते हैं मानते हैं वो प्रमाणों के आधार पे होता है बिना प्रमाण के सिद्धि नहीं होगी तो सिद्धांति कह रहा है कि प्रत्यक्ष प्रमाण से और अन्य प्रमाणों से इस संसार के वस्तु तत्व की कोई बाधा नहीं हो रही है अबाधा कोई बाधा ही नहीं हो रही है किस प्रमाण से बाधित हो रहा है कि ये वस्तु नहीं है बोले आप ऐसा कोई बताओ कि इस प्रमाण से ये बाधित हो रहा है कि ये वस्तु नहीं है तो, तो प्रत्यक्ष से पता लग रहा है वस्तु है हम देख रहे हैं हम इसको छू रहे है हम इसको उठा रहे हैं हम इनको काट पीट रहे हैं इनका व्यवहार कर रहे हैं इनको हम खा रहे हैं पी रहे है ये सारा व्यवहार कर रहे है ना हमने देखा कि ये वस्तु वहां है और गए और वहां पर हमने उसको छुआ वो थी और हमने उसको उठा के इस इधर से उधर रख दिया व्यवहार की सिद्धि हो गई ये सारी की सारी चीजें हो रही है ना तो प्रत्यक्ष के अनुकूल जा रहा है ये तो प्रत्यक्ष की बाधा ही नहीं हो रही है तो कहा अबाधा प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रमाणों से इस संसार की वस्तु तत्व की बाधा नहीं हो रही है आ, जैसे मृग तृष्णा में हम दूर से देखे की जल है और वहां पहुंचे तो वहां जल दिखेगा नहीं तो अब उस ज्ञान की बाधा हो गई है अगर किसी प्रमाण से उसकी बाधा होती है तो हम कहेंगे नहीं ये मेरी भ्रांति थी ये यह यहां जल नहीं था वो तो गलत था बाधित हो तो गया लेकिन ये जो संसार दिखाई दे रहा है वृक्ष वनस्पति पृथ्वी इसकी तो कोई बाधा ही नहीं हो रही है किस प्रमाण से बाधा हो रही है तो कहा अब किसी प्रमाण से बाधा न होने के कारण से ये वास्तव में है ये वस्तु तत्व है ये एक बात कही दूसरा कोई कहे कि ठीक है आपको बाधा दिखाई नहीं दे रही इंद्रियों के दोष के कारण भी तो हो सकता है आपने सुना हो कि किन्नी कि को दो चंद्रमा दो सूर्य दिखाई देते हैं ठीक है रोग हो जाता है ना दिखते है ना हाँ वैसे हम यू दबाव देंगे तो दो दिखने लगते हैं आंख में टेढ़ा यूं दबाव देंगे तो दो दिखने लगते हैं क्योंकि इस आंख का कौन अलग बनेगा इसका अलग अभी तो दोनों आंखों का एक ही चित्र बनता है इसलिए हमें एक दिखाई देता है और वो अगर हम फोकस को इधर उधर कर दें तो दो दिखने लगते हैं है जी महंगे महंगे वाले को तो जैसे दिखते हैं क्योंकि उसके उसके नेत्र ऐसे हो जाता है और उसके अलावा कई बार नेत्रों में भी दोष होता है तो दो दो चीजें दिखने लगती है जिनको दो चंद्रमा दिखते हैं तो अगर ऐसा व्यक्ति कहने लगे पूर्व पक्षी कहे कि आपके नेत्रों में ही विकार है आपको ये वस्तु दिखाई दे रही है आप कह रहे हो कि प्रत्यक्ष की बाधा नहीं हो रही है आपकी इंद्रियां ही दुष्ट हैं ठीक है तो आपको दो दो दिखाई दे रहा है वो जिसको दो दिखाई दे रहा है उसको एक कैसे समझाएंगे तो कहेगा मेरा प्रत्यक्ष है दो चंद्रमा है दो सूर्य है तो ऐसा कोई सिद्धांति को भी कह सकता था इसलिए कहा अदुष्ट कारण जन्यवाद ये जो वस्तु तत्व की सिद्धि हो रही है हमारी इंद्रियां दुष्ट भी नहीं है अदुष्ट है कारण मतलब करण है यहां पर साधन अदुष्ट कारणों से निर्दुष्ट कारणों से इसका बोध हो रहा है या तो आप बताओ कि हमारे नेत्र में ये दोष है हमारी इंद्रियों में ये दोष है इंद्रियों में कोई दोष नहीं है ठीक है जैसी आपकी है वैसी हमारी है इसलिए प्रमाण आदि से न तो बाधा हो रही है और न ही हमारी इंद्रियों में दोष है इसलिए न अवस्तुत्व ये अवस्तु रूप नहीं है ये वस्तु रूप ही है अब चूंकि कार्य जगत वस्तु रूप है इसलिए अब पिछले सूत्र पे जाएंगे कि जो वस्तु की सिद्धि है वो अवस्तु से नहीं हो सकती वो भी वस्तु से ही होगी इसलिए मूल प्रकृति भी वस्तु है अस्तित्व वाला ठीक है थीके? तो ये वही सिद्धांत है जो कई बार बोला जाता है कि अभाव से भाव की उत्पत्ति कभी नहीं होती है अभाव से असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती है अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है और जो भाव है उसका अभाव नहीं होता है कभी सत का कभी असत नहीं होता है परिवर्तित होता है केवल रूप उसी बात को यहां दूसरे शब्दों में दूसरी शैली से कहा गया इसलिए इस कार्य जगत के मूल में सत्तात्मक कोई वस्तु तो माननी ही है और वो इनकी दृष्टि में इन्होंने प्रस्तुत किया चतुरस्तम सम्यवस्था मूल प्रकृति ठीक है आगे देखिये इससे संबंधित ये एक सूत्र है अस्सीवा सूत्र बोलेंगे भावे तद योगे न तत्ती अभावे तदभावात तद तद कुतस्तरा तत्सिद्धि ही भावे भाव के होने पर सप्तात्मक चीज के होने पर कारण की दृष्टि से तदयोगे ना उसके योग से उसके संबंध से तत्सिद्धि इस कार्य जगत की भाव की सिद्धि होती है भाव होगा तो उसके योग से यहाँ भाव की सिद्धि होगी मिट्टी होगी वो भावात्मक है तो उससे भावात्मक घड़े की सिद्धि होगी भावे तद योगे तत्सिद्धि इस कार्य जगत की सिद्धि होती है ये एक बात हुई अब इसको विपरीत करके कह रहे हैं अभावे यदि वो मूल प्रकृति अभाव हो असत्तात्मक हो तो तद अभाव उसके संबंध का अभाव होने से क्योंकि वो अभाव है अब कुछ किसी के साथ संबंध नहीं हो सकता तो कुतस्तना कैसे तद सिद्धि इस कार्य जगत की सिद्धि हो सकती है यदि ये अभाव से बना हो तो इस उससे बने हुए इस संसार की सिद्धि कैसे हो सकती है इसको प्रमाणित कैसे कर सकते हैं हो ही नहीं सकता कुत कैसे हो सकती है यानी नहीं हो सकती हो गया इतना तो कुल मिलाकर इन्होंने इन तीनों सूत्रों से सिद्ध किया कि मूल प्रकृति सत्तात्मक है कल्पना नहीं है भाव नहीं है अब इसके ऊपर एक प्रश्न और उठाया जा सकता है कि ठीक है प्रकृति सप्तात्मक है मान लिया आप उसको द्रव्य मान रहे हो घटक मान रहे हो ऐसा क्यों ना मान लिया जाए कि कर्म से ही ये संसार की उत्पत्ति हो गई कर्म यानी क्रिया एक तो द्रव्य होता है फिर द्रव्य में रहने वाले गुण होते हैं और क्रिया होती है गतिविधियां क्रियाएं होती है ना तो मूल प्रकृति को इन्होंने द्रव्य माना है तो एक कोई प्रश्नकर्ता कह सकता है कि द्रव्य व्य तो छोड़ो आप ये क्यों ना मान लेते हैं कि कर्म से होती है सृष्टि की उत्पत्ति अच्छा बिना कर्म के क्रिया के कोई चीज उत्पन्न हो सकती है नहीं हो सकती ना तो कर्म को ही क्यों ना मान लेते हैं क्रिया को ही क्रिया से ही ये संसार बना है ऐसा क्यों नहीं मान लेते प्रकृति वकृति क्यों बीच में ला रहे है? छोड़ो उसको हाँ ये भी बात है क्रिया किसी में लेकिन कोई कह सकता है को ये कह सकता है कि क्रिया से ही ये बन गया है, क्रिया से ये बन गया है, तो उसके लिए उत्तर यहां दिया जा रहा है इक्यासीवा सूत्र बोलिए न तर्मणा, उपादानत्व अयोगात् कर्म से कभी भी इस संसार की उत्पत्ति नहीं हो सकती अब इसका वो तात्पर्य नहीं लेना कि किसी भी वस्तु की उत्पत्ति होती है वो बिना क्रिया या कर्म के हो जाती है उसका निषेध नहीं कर रहे मूल प्रकृति के स्थान पर क्रिया को ला करके बोल रहा है वस्तु है और वस्तु में कुछ हम क्रिया करते हैं तब नई चीज बनती है वो क्रिया तो आवश्यक है उसका निषेध नहीं है और वो प्रसंग नहीं है यहां पर प्रकृति के स्थान पर प्रकृति को न मानके केवल क्रियाओं से ही ये सब कुछ बन जाए जैसे कि जादूगर ले आता है ना यू हाथ यूं किया ये चीज आ गई कैसे लाया क्रिया से ले आया ऐसे कोई सोचे कि बस ये क्रिया की और ये हो गया क्रिया से कोई चीज नहीं बन सकती क्यों नहीं बन सकती तो उसके लिए कारण बताया हेतु दिया उपादानत्व अयोगात क्रिया में उपादानत्व की योग्यता ही नहीं होती सामर्थ्य ही नहीं होती उपादानत्व का मतलब जो उपादान कारण का प्रसंग था मेटीरियल कॉज आधार मिट्टी जैसे घड़े में गई तो कर्म कभी भी किसी द्रव्य को उत्पन्न नहीं कर सकता हम किसी उत्पन्न द्रव्य का उपादान कारण किसी कर्म को बता सकते हो तो बताएं। कोई ऐसी चीज देखिए आज तक जिसका उपादान कारण कर्म हो जितने भी द्रव्य हमें उपलब्ध होते हैं उसका उपादान कारण कोई द्रव्य ही होता है वस्तु ही होती है द्रव्य होता है कर्म कभी भी नहीं होता है कोई ऐसा हो कोई रचना तो बताए कर्म से जब भी कुछ बनेगा वहां उपादान कारण कुछ और होगा कर्म तो निमित्त कारण बनेगा उपादान कारण कभी नहीं बन सकता है तो कहा कर्म से ये संसार नहीं बना है वो कल्पना ही छोड़ दीजिए क्योंकि कर्म कभी भी उपादान कारण नहीं बन सकता है ठीक है पूछे निमित्त कारण होगा निमित्त कारण होगा कर्म निमित्त कारण होगा कर्म के कारणत्व का निषेध नहीं किया जा रहा उचित कर्म में आवश्यक होता है लेकिन ये प्रसंग चल रहा है उपादान कारण का और प्रकृति के स्थान पर प्रकृति उपादान कारण है तो कर्म कभी भी कारण नहीं हो सकता ठीक है आजकल आपने एक परिकल्पना सुनी होगी वैज्ञानिकों वैज्ञानिकों के नाम से वैज्ञानिकों की जो कहते हैं कि जो मूल तत्व है वो क्या है तो कण की तो बात अलग है वो बोले कि ये पता नहीं लगता है कि वो वेव कभी वेव फॉर्म में दिखने लगता है और कभी कण के रूप में आने लगता है सुना है ऐसा आपने जो मूल कण है वो क्या है इसका भी पता नहीं लग रहा है कई दशकों से ये बातें चलती हैं। अभी वो उस पर स्थिर है या बदलाव आ गया मेरे को स्पष्ट नहीं पता नहीं है लेकिन ये बहुत चलता है लोग बहुत बोलते हैं इस बात को कि ये जो मूल चीज है अब जैसे मान लो इनके कण भी जो छोटे छोटे करें वो वेव फॉर्म में यानी तरंगों के रूप में है या कर्ण के रूप में है ये निर्णय नहीं बोले कभी वो तरंग के रूप में दिखने लगता है और कभी कर्ण के रूप में दिखने लगता है ऐसा आवाज़ होने लगता है वो तो किरण है तरंग है या तो कण है अब ये तरंग क्या चीज है तरंग तो यू तरंग जैसे बोलते हैं अलग अलग तरह के तरंगे कहते हैं ऊपर नीचे गोल होती है और जैसे बिजली की आपने देखी होंगी वो तिरछी दिखाते हैं और वैसे पानी या ध्वनि की दिखाते हैं तो ये ऊपर नीचे दिखाते हैं अब जैसे ईसीजी वगैरह लेते हैं तो उसमें भी जो ऊपर नीचे होती है ध्वनि की तरंग विद्युत तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगें और बहुत तरह की तरंगें स्वीकार की जाती हैं किरणें उसको वो क्रिया के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो जो मूल चीज है वो किरण है तरंग है या द्रव्य है मैटर है इसका कोई निर्णय नहीं होता कभी वो ये दिखने लगती है कभी वो दिखने लगती है ये संदेह होता है ये एक चर्चा चलती रहती है तो सांख्य का और वैदिक दर्शनों का सिद्धांत यह है कि क्रिया अगर वो किरण क्रिया ही है क्रिया रूप में ही देख रहे हैं उस पर मैं और चर्चा कर रहा हूं अभी लेकिन जो तरंगों को किरणों को क्रिया के रूप में देखते हैं तो उनसे कोई चीज बनी है और वो किरण मूल में है तो ये स्वीकार नहीं है यद्यपि आधुनिक विज्ञान भी नहीं मानता है ऐसा कि अभाव से भाव की उत्पत्ति हो गई मैटर तो था कुछ ना कुछ किस रूप में था अलग बात है लेकिन मैटर मूल तत्व तो, तो, तो मानते हैं वो भी ये प्रबल सिद्धांति है लेकिन जो ये किरणों के चक्कर में पड़ते हैं उनसे ये सारा संसार बन गया ऐसा नहीं मान सकते दूसरा सिद्धांत है कि कर्म या क्रिया कभी भी अकेले नहीं रहती है वो किसी द्रव्य में ही रहते हैं। कर्म और क्रिया बिना द्रव्य के नहीं रह सकते तो यदि कभी हमें कोई क्रिया मात्र दिखाई दे रही है हम सोच रहे हैं कि यहाँ केवल क्रिया से ही सब कुछ बन गया तो क्रिया है इसका मतलब है कोई ना कोई द्रव्य भी है वहां पर बिना द्रव्य के तो क्रिया हो ही नहीं सकती क्रिया का आधार हमेशा द्रव्य होता है वैशे का सिद्धांत है ये भी सब पुरावैदिक सिद्धांत है इसलिए उपादान कारण तो द्रव्य ही होगा कर्म कभी भी उपादान कारण नहीं हो सकता कार्य जगत का वस्तु तत्व का आत्मा और परमात्मा तो बने ही नहीं है इसलिए उनके तो किसी उपादान कारण को खोजने की बात ही नहीं है वो तो अनादि हैं नित्य हैं जो कार्य जगत है उसके संदर्भ की ये बात है अब दूसरा एक और बात चलती है कि ये जो द्रव्य है ये ऊर्जा ऊर्जा द्रव्य में बदल जाता है द्रव्य ऊर्जा में बदल जाती है एनर्जी मैटर में बदलती है मैटर एनर्जी में बदलता है ये भी एक सिद्धांत खूब चलता है आजकल बोले वास्तव में मूल में क्या है एनर्जी है या मैटर है मूल क्या है ये बहुत विषय चलता है अब जब वो एनर्जी को करते हैं तो कई ईश्वर भक्त कहते हैं कि देखो ये एनर्जी वही ईश्वर पर पहुंच गए मैटर तो बाद में बनाए एनर्जी से मैटर बनाए एनर्जी यानी ऊर्जा द्रव्य में बदल जाती है द्रव्य ऊर्जा में बदल जाता है E इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर बड़ा सिद्धांत दिया हुआ है और बहुत मान्य है और बहुत सारे यंत्र आदि इस तरह बनते हैं वो प्रयोग में है अब इसको देख करके अद्वैतवादी और वो कहते हैं देखो परमात्मा क्या है शक्ति है ऊर्जा है एनर्जी है और मूल में तो एनर्जी ही है उस एनर्जी से ही मैटर बना है विज्ञान भी कह रहा है तो ब्रह्म से ही ये सारा संसार बना है एनर्जी से शक्ति से ब्रह्म क्या है शक्ति है। ऐसा लोग बहुत बोलते हैं परमात्मा क्या है भाई वो तो एक शक्ति है वो तो परमात्मा शक्ति है या शक्तिमान है ये अंतर है। वो शक्ति भी कह रहा है तो शक्ति तो एक गुण है वो किसी में रहेगा द्रव्य में शक्ति में रहेगा अब शक्तिमान को भी कोई शक्ति कह दे तो ठीक है वो एक अलग बात है वो गौण प्रयोग होता है लेकिन वास्तव में शक्ति अपने आप में रह नहीं सकती कहीं शक्ति तो शक्तिमान में रहेगी यानी द्रव्य तो वहां भी मानना पड़ेगा पर जब आज के आधुनिक ढंग से ये कहा जाता है एनर्जी से मैटर बना तो वो अद्वैत वाले और ब्रह्म वाले और अपने भारतीय बहुत सारे लेकिन देखो विज्ञान से भी इस बात की पुष्टि हो रही है कि ब्रह्म से ही ये सारा संसार बनाए ब्रह्म ऊर्जा मैटर एनर्जी था और उसी से ये सारा मैटर बनाए एक ही था एनर्जी ही थी, थी केवल लेकिन ये वैदिक सिद्धांत नहीं है पहली बात तो परमात्मा एनर्जी या ऊर्जा मात्र नहीं है उसमें और बहुत सारे गुण है उसमें शक्ति भी है वो शक्ति है वास्तव में वो शक्ति का आधार है शक्ति नहीं है उसमें शक्ति है। गुण और गुणी में भेद होता है दूसरा ये जो ऊर्जा है अब ऊर्जा को किस रूप में देखेंगे आप ताप के रूप में देखेंगे ताप ऊर्जा है या गतिज ऊर्जा है प्रकाश का है ने किसी न किसी रूप में देखेंगे उसको और ये अपने आप में गुण है और वो किसी न किसी द्रव्य में रहेगा तो जब ये कहते हैं कि अभी केवल ऊर्जा है और उससे द्रव्य बना वास्तव में वो ऊर्जा वहां द्रव्य है वैदिक सिद्धांत के अनुसार मैटर है वहां पर तत्व है द्रव्य है इसलिए ये पूरा सिद्धांत यही कहता है वैदिक कि भाव से ही भाव की उत्पत्ति होती है और वो भाव भी द्रव्य ही होगा वो कर्म नहीं हो सकता और न वो गुण हो सकता है गुण को लेकर यहां कथन नहीं किया है लेकिन जो ये मानते हैं कि गुण से ये सारा संसार बन गया जैसे कि ऊर्जा को कह देते हैं एनर्जी को गुण को कहते हैं गुण से भी ये नहीं बन सकता गुण हमेशा गुणी में रहेगा अकेले गुण से नहीं बन सकता इसलिए इस संसार का जो मूल कारण है उपादान कारण है वो द्रव्य ही होगा और वो जड़ द्रव्य ही होगा उसी में उपादान बनने की मेटेरियल कॉज बनने की सामर्थ्य है तो इक्कीस इक्यासी में सूत्र में कहा न कर्मणा न कर्मणा उपादानत्व अयोगात् उपादानत्व की सामर्थ्य ही नहीं होती है ठीक है इस विषय में आप किन्हीं को कुछ पूछना बोलो ऊपर कर दीजिए जी ये कारण और दिव्यांग प्रकृति में रहते प्रकृति में रहते हैं तो प्रकृति के से मूल प्रकृति और उसे संसार बनाने वाला ईश्वर जिसको बुक कार्य करता है करता है या अपने आप नहीं है कौन कर्म करता है, है, है? देखिए क्रिया किसी द्रव्य में रहती है ये एक सिद्धांत है अब जो हमें क्रियाएं दिखाई दे रही हैं प्रकृति में सूर्य घूम रहा है चंद्रमा है पृथ्वी घूम रही है बहुत वेग से घूम रहे हैं हमें तो पता नहीं लगता है परमाणुओं में भी इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं बहुत तीव्र गति से और सूर्य से प्रकाश या किरणों से आ रहा है फोटॉन्स आ रहे हैं कण आ रहे हैं प्रकाश की गति से बहुत तीव्र गति है अर्थात क्रिया सब जगह है उसके लिए हमारे वेद मंत्र में भी कहा है यत किंच जगत्याम जगत जगत कहते ही उसके हैं जो गतिशील होता है इस गतिशील जगत में जो भी गतिशील है नाम ही जगत रख रखा है गत गति गति होती है ना गत जगत और बार बार जो सतत गतिशील है उसको जगत बोलते हैं नाम ही ये कर रखा है भले ही स्थिर दिखता हो लेकिन ये जगत है गतिशील है तो ये जो क्रियाएं हैं ये द्रव्य में रहती हैं और ये हमें जड़ प्रकृति में दिखाई दे रही हैं। इनका प्रश्न ये है कि मूल प्रकृति में क्रियाएं हैं वो क्रियाएं परमात्मा उनमें देता है या इनकी अपनी क्रियाएं हैं और ये अपने आप क्रिया करके कार्य जगत बन जाते हैं उनमें क्रिया आती कहां से है? देने वाला कौन है और करता कौन है ये इनके इसमें प्रश्न उठ रहे देखिए जड़ प्रकृति में क्रिया है और उसका मुख्य आधार है रजोगुण ठीक है सत्वगुण प्रकाशक उषमा ज्ञान ये सबका कारण बनता है रजोगुण क्रिया का कारण बनता है और तमोगुण स्थिति का क्रिया को रोकने का ज्ञान को रोकने का, का कारण बनता है नियंत्रित करता है तो रजोगुण की क्रिया है प्रकृति की क्रिया है ये जो हमें क्रियाएं दिखाई दे रही हैं सूर्य चंद्र आदि में ये क्रियाएं प्रकृति की क्रियाएं हैं प्रकृति में हो रही है एक बात इनका आधार वो द्रव्य है यद्यपि ये, ये द्रव्य भी परमात्मा है इस दृष्टि से कोई कह सकता है कि ये क्रियाएं वास्तव में परमात्मा में हो रही हैं, लेकिन परमात्मा में स्वयं में गति नहीं हो रही है परमात्मा में स्थित जड़ पदार्थों में क्रिया हो रही है तो क्रिया वास्तव में किस में है जड़ पदार्थों में और ये क्रिया ये वेग ये इन जड़ पदार्थों का अपना है ये परमात्मा का दिया हुआ नहीं है कि परमात्मा में कोई शक्ति थी और उसने क्रिया इन में डाल दी ये क्रिया गुण रजोगुण का अपना धर्म है प्रकृति का अपना धर्म है तो जब ये मानने लगते हैं तो परमात्मा क्या कर रहा है यहाँ पर ये तो क्रिया इनकी अपनी है परमात्मा की क्या महत्ता है तो जड़ वस्तु में जो क्रिया होती है वो बुद्धिपूर्वक नहीं होती उनका अपना जैसा स्वभाव होता है वैसा चलता रहेगा परमात्मा अपनी सामर्थ्य से जड़ वस्तुओं को इस रूप में बनाता है उनको विशेष दिशा में गति देता है कि अब वो उनकी क्रियाएं चलने लगती है अब ये पंखा घूम रहा है गति है इसमें पंखा घूम रहा है ये गति है क्रिया है किसमें हो रही है जड़ में हो रही है किसने किसने गति दी इसको क्रिया इसी की है लेकिन गति और ये व्यवस्था किसने बनाई ये यही घूमता रहेगा और जितनी गति से घुमाना है उतनी गति से घूमेगा जब घुमाना है तभी घूमेगा ये कौन कर रहा है चेतन कर रहा है तो कर्ता चेतन है ये क्रिया चेतन की नहीं है लेकिन फिर भी चेतन इसको नियंत्रित कर रहा है व्यवस्थित किसने किया चेतन ने किया और इसलिए कर्ता किसको माना जाएगा चेतन को माना जाएगा लेकिन क्रिया हो जड़ में रही है और ये इसकी अपनी है पंखे बनाने वाले की शक्ति इसमें नहीं आई है और पंखे को चलाने वाले बटन को दबाने वाले की शक्ति सामर्थ्य इसमें नहीं आई है कोई खर्चा नहीं हो रहा है उसका इसकी अपनी है बस ऐसे ही प्रकृति में भी हमें समझना चाहिए ये जो सूर्य चंद्र आदि घूम रहे हैं अथवा प्रलयावस्था से जो सृष्टि बनी उस समय जो विभिन्न गतियां हुई आलोडन हुआ ये सब हुआ सब कुछ जो भी हुआ उषमा है गति है ऊर्जा है कुछ भी जो भी सब हुआ ये सब प्रकृति का अपना है लेकिन परमात्मा ने इसको बुद्धि पूर्वक व्यवस्थित किया है इसलिए वो इसका करता है सृष्टि करता है ये क्रियाएं परमात्मा की अपनी नहीं है परमात्मा ने इनको व्यवस्थित किया है हो गया उत्तर, की उत्तर पहले पिछले प्रश्न के लिए भी उत्तर दे देना चाहिए कि हाँ हो गया मेरा आपके प्रश्न का जो उत्तर दिया आपको हो गया ये भी बोल देना चाहिए हाँ, आगे अब अगला प्रश्न पूछिए ये है कि ये सत्य है कि सबसे उसका अस्तित्व पस्थ। या आइडेंटिटी रहती है और रज से उसकी गर्मी रहती है क्रियाएं रहती है और तम से उसकी अवस्था स्टेट आकार रूप गोणमेट वायु एक नजर रहता है परंतु ये जो तो एक्टिविटी उसके अगर होती है इसको संयंत्र ईश्वर तो करता है वो करता है तो करता हुए का करम का करम कुछ करम का कर्म कर्म कर्म कुछ उत्तरदाई होते हैं नहीं जी तो इनका ये कहना है कि व्यवस्था तो परमात्मा ने कर दी और फिर अब जो ये चल रहा है इसका उत्तरदाई परमात्मा है क्या परमात्मा ने सृष्टि को जैसा बनाया उसका उत्तरदाई वो है उस उत्तरदाई का ये मतलब नहीं है कि वो उन कर्मों का कोई फल भोगेगा इस रूप में उत्तरदायी नहीं है हाँ, उसने बनाया है सृष्टि जैसी बनी है ये वो उसी की रचना है और रचनाकार का दायित्व तो होता है वहां तक ठीक है लेकिन इस रचना में इस रचना का उपयोग हम जब कुछ अच्छा या बुरा करते हैं इसका दायित्व तो उसका नहीं है ये हमारा चेतन चेतन भी करता है परमात्मा भी करता है उसी को समझना चाहिए यहां इस संदर्भ में एक ये बात भी आती है कि परमात्मा ने सृष्टि को बना दिया और अभी वो लगातार खुद ही चला रहा है अथवा प्रकृति व्यवस्था से चल रही है वहां भी यही समझना चाहिए जैसे ये पंखा है इसको चेतन ने चलाया है बनाया है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि चेतन ही अभी इसको लगातार घुमा रहा है जब एक अल्पज्य अल्पशक्तिमान आत्मा भी ऐसे यंत्रों को बना देता है कि वो यंत्र अपनी प्राकृतिक शक्ति से वैसे ही चलते रहते हैं जैसा उसको चलाना है तो ऐसे ही परमात्मा भी अनंत सामर्थ्य वाला है अनंत ज्ञान वाला है वो प्रकृति का समायोजन ऐसा कर देता है कि वो फिर वैसे चलती रहती है अब जब जब गर्मी होगी तो हवा गर्म होकर के फैलेगी और ऊपर उठेगी अब उसमें हर कण को परमात्मा ऊपर उठा रहा है ऐसा नहीं समझना वो व्यवस्था बना दी है जड़ का अपना भी तो स्वभाव है और उसको ऐसा व्यवस्थित कर दिया कि वह ऐसा ही होगा वहां पर अब इन सबको हर क्षण परमात्मा ही कर रहा है ऐसा नहीं बादल से पानी की बूंदे नीचे गिर रही हैं तो हर बूंद को परमात्मा ही नीचे लेके आ रहा है इतनी अति नहीं करना कि परमात्मा सब कुछ करता है हाँ बादल परमात्मा की व्यवस्था से बन रहे हैं उसने सारी व्यवस्था की है पर पृथ्वी में आकर्षण है ऊपर वो भारी बूंदे होती हैं मोटी होती हैं तो नीचे गिरती है हवा का झोंका आएगा तो इधर उधर भी हो जाएगी वो हवा का झोंका क्यों आता है उसके अपने अलग कारण है जड़ से जड़ भी प्रेरित होता है पीछे पीछे अंततः जाकर के परमात्मा मूल कारण मिलेगा लेकिन ये जितनी क्रियाएं हो रही हैं उसको हर चीज परमात्मा ही करवा रहा है फिर तो वो आएगा कि पत्ता भी परमात्मा ही हिला रहा है सब कुछ परमात्मा कर रहा है उस अति में हमें नहीं जाना परमात्मा सर्व करता है परमात्मा रक्षा भी कर रहा है पालन भी कर रहा है लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो ऐसे कर रहा है अब हमारा हृदय धड़क रहा है हमारा खून बह रहा है नलियों में तो हर खून के एक कण को परमात्मा आगे सरका रहा है ऐसा नहीं समझ उसने हृदय बना दिया नलियां बना दिया वो धड़क रहा है अब हृदय को भी परमात्मा ही हर बार धड़का रहा है ऐसा भी नहीं समझना वहां भी उसने व्यवस्था कर दिया तंत्रिका तंत्र है वहां संवेग आते हैं आवेग आते हैं इम्पल्स आते हैं तो वो एक व्यवस्था से धड़कते हैं मांसपेशियां ऐसी बना दी वो आवेग भी कैसे आते हैं बुद्धि तंत्र तंत्रिका तंत्र ऐसा बना रखा है अब वो परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है ऐसा नहीं समझना भोजन हमारा खाने पर अंदर पच रहा है तो भगवान ही पचा रहा है अंदर ऐसा नहीं तो परमात्मा ने आमाशय को संकोच प्रसार वाला बनाया तो अब वो हिलता रहता है तो अंदर आलोडन विलोडन चलता रहता है अब परमात्मा ही भोजन के कणों को सबको हिला रहा है इस क्षति में नहीं जाना है पाचक स्राव निकल रहे हैं जो भोजन को पचा रहे हैं तो पाचक स्राव बनाने की व्यवस्था परमात्मा ने कर दी है अब ये नहीं समझा कि वो पचाया भी परमात्मा नहीं है ये एक मोटा कथन होता है कि हम तो खा लेते हैं और पचा कौन रहा है तो परमात्मा पका रहे ये एक मोटा कथन है एक परमात्मा के प्रति भक्ति पैदा करने के लिए है लेकिन इसमें तत्वता जाएंगे तो साक्षात परमात्मा नहीं पचा रहा है उसकी व्यवस्था है उस व्यवस्था से ये सारा पक रहा है सारा का सारा जो अंदर हो रहा है तो इस दृष्टि से देख सकते हैं तो ये इस सृष्टि की रचना में भी देखेंगे उस सब उसको ये साक्षात् करने की आवश्यकता ही नहीं है नंत्रों के माध्यम से सृष्टि के रचना ऐसी है वो कर सकता है ठीक है इनको दीजिए इनको दीजिए इनको दीजिए सर तो जो कहते हैं परमात्मा एक जगह रहता है इस काम को सिर्फ एक जगह रहकर नहीं तो सकता व्यापक होने की आवश्यकता है, है। फिर इस तरह से मिस्त्री ने पंखा बना दिया वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ घर बैठा हुआ पंखा चलना फिर व्यापक की आवश्यकता है ईश्वर की जो सारी रचना है इतनी बड़ी है तो ये बना करके छोड़ने वाली बात वो बनाना भी तो होता है ये बनाया है वहां उस समय वो कर्मचारी को मिस्त्री को होना चाहिए या नहीं जहां बनाया है वहां तो होना चाहिए ना ये सृष्टि सारी बनी है मान लो एक साथ कितनी सारी बड़ी सृष्टि बनी है तो कौन से स्थान पर परमात्मा है जो वहां बैठ करके बनाने के लिए वो एक बार यहां गया फिर वहां गया फिर वहां गया ऐसे सारा संसार बना और आज भी सब जीवों के कर्मों को वो देख रहा है जान रहा है ये कर्म तो वो अभी खुद कर ही रहा है ठीक है वो तो बिना सर्वव्यापक हुए कैसे करेगा और यदि एक देशी होके कर रहा है जैसे कि एक देशी रिमोट से चला लेते हैं तो कोई ना कोई साधन चाहिए तो, वो तो परमात्मा सर्वव्यापक है और श्रुति कह रही है उसके बिना ये नहीं चल सकता ये पंखे की तरह से नहीं है केवल एक छोटी सी बात नहीं है बहुत बड़ा विशाल ब्रह्मांड है उसके लिए उसका सर्वयापक होना आवश्यक है वो अनुमान से करते हैं और शब्द प्रमाण देता है और प्रत्यक्ष भी योगी लोग जो अनुभव करते हैं वो सर्वयापक मान के करते हैं ठीक है आगे चलेंगे दीजिए उनको परमात्मा व्यवस्था कर रखती है तो वो ये अपने आप है। जैसे हमारे शरीर में भी है तो ये बात रखिए उदाहरण मत दीजिए अभी जैसे करते हैं या अपनी आपकी हुई है, है। तो ये बात जैसे दिल, दिल में भी आत्मा का कुछ स्थान बनाकर के इंद्र बनाकर के उसको देने की व्यवस्था की तो है आप ये कहना आप ये कहना चाह रहे हैं कि हृदय के पास में आत्मा है या हृदय में आत्मा है ये जो हार्ट है रक्त रक्तक्षेपक उसके ऊपर सर एक लोकड़ा होता है साइंस कहते हैं कहते वही से पास चलते वो वो, तो वो किससे नियंत्रित होता जो है रक्त की धारा के साथ साथ रक्त की नलियों में उसकी भिट्टी में पहुंचते हैं और उसी ही की से करते। आपकी बात तो जो तो कह रहे हैं वो वहां तक ठीक है तो लेकिन व्यवस्था की आप ये मत कहिए कि आत्मा में से कोई संवेग उम्पल्स निकल करके जा रहे हैं और वो नोट्स में जा रहे हैं और उससे फिर वो सारा चल रहा है ऐसा नहीं और ना हम चला रहे हैं हमें तो कुछ पता भी नहीं है हम कैसे चला रहे हैं जब अनुभव करते हैं तब धड़कन पता लगेगी बाकी तो हमें पता ही नहीं है कितनी धड़कन है कब बढ़ रही है घट रही है क्या करना है वो हमारे को नहीं पता है वो भी तो मस्तिष्क से नियंत्रित होती है और मस्तिष्क कैसे यू चल रहा है देखिए तो आत्मा चला रहा है आत्मा को भी नहीं पता है मस्तिष्क को कैसे चलाना है तो केवल इच्छा प्रयत्न करता है ये विषय आपके सामने पहले आ ही चुका है ये परमात्मा ने मस्तिष्क को ऐसा बनाया है वो आत्मा के लिए हितकारी कार्य करता रहता है आत्मा की जैसी इच्छा उद्वेश प्रयत्न होता है उसके अनुसार काम करता रहता है आत्मा को खुद खुद को नहीं पता है कि दिमाग कैसे चलेगा कितनी तंत्रिकाएं कहा नेत्र का केंद्र है कहाँ श्रवण का केंद्र है कहाँ स्पर्श का केंद्र है कुछ भी नहीं पता है हमें अनुभूति नहीं होती है वो चिकित्सक बता देते हैं शरीर शास्त्री बता देते हैं तो पता लग जाता है अच्छा ऐसा ऐसा है उनको भी तो प्रयोग से पता लगा उसके बिना तो उनको खुद को अनुभूति तो उनको भी नहीं थी उनको भी नहीं होती है कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूं कोई भी नहीं जानता है तो न तो आत्मा इस तरह से कर रहा है जड़ अपने आप कर नहीं सकता परमात्मा ने व्यवस्था ऐसी बना रखी है कि आत्मा के लिए हितकारी कार्य ये करते रहते बस इतना ही लेंगे उसको जी जाने चर्चा का परिणाम ये निकला की जो ईश्वर है उसकी व्यवस्था से सारा संसार चल रहा है जी या कुछ और भी ऐसा कोई कार्य है जो ईश्वर नहीं कर सकता वो आपका प्रश्न अलग है वो चंखा समाधान में लेंगे उसका क्रम आएगा मिलता चलता है वो। उस समय लेंगे अभी इतना रखते हैं पाठ भी करना है हमारे ठीक है रह रह करके क्यों पूछते हैं आप लोग बातें उनको दीजिए युवक को पीछे पीछे पीछे उनको दीजिए फिर हाँ। ये भी बोला जाता है कि कड़क शक्ति जैसा देखो दो दो बातें हैं एक तो ये कि ईश्वर कण कण में है ये एक अलग बात होगी ठीक है वो कण कण में है और उसकी शक्ति कण कण में विद्यमान है ये भी बात ठीक है वो जहां जहा है वहां वहां उसकी शक्ति भी है इसमें भी कोई दोहराई नहीं लेकिन हर चीज हर क्रिया परमात्मा अभी कर रहा है ये ठीक नहीं है ऐसा कई लोग मानते हैं ऐसा भी मानते हैं वह सब कुछ वही कर रहा है ये हमारे प्रत्यक्ष से अनुमान से इससे विरुद्ध जाता है इतनी अति में जाकर के नहीं करना है परमात्मा की व्यवस्था से हो रहा है एक दृष्टि से हम हाँ वो परमात्मा ही चला रहा है ऐसा कह सकते हैं ना कोई फैक्ट्री को चला रहा है तो बोले मैं चला रहा हूं बोलते है ना एक तो उसमें कथन किया जाता है मजदूर कहेगी मैं चला रहा हूं मालिक कहे मैं चला रहा हूं राजनेता कहे कि हम भारत में इतनी फैक्ट्रियां चला रहे हैं ये ठीक है ये कथन होते हैं लेकिन सीधे सीधे क्या हो रहा है वो भी आपके सामने चर्चा चली वो कथन तो होता है कि चूंकि परमात्मा की व्यवस्था से हो रहा है उसकी बुद्धि से उसके ज्ञान से उसके बल से ये सब व्यवस्थाएं बनी हुई हैं इसलिए कहते हैं कि परमात्मा यदि नहीं होता और परमात्मा की शक्ति नहीं होती तो ये सब कार्य नहीं हो पाते लेकिन इतना भी सत्य है कि प्रकृति की भी अपनी शक्ति है प्रकृति की भी अपनी क्रियाएं हैं वो नहीं होती तो भी ये नहीं बन सकता था अगर प्रकृति उपादान रूप में नहीं होती तो कार्य जगत को परमात्मा नहीं बना सकता था वो नहीं कर सकता था उसको भी उपादान तत्व की तो आवश्यकता है और प्रकृति के जो गुण धर्म है उसके अनुरूप उसने ऐसा बनाया कि ये हमारे लिए उपयोगी है इतना ही इसका तात्पर्य तो इक्यासीवें सूत्र में हमने देखा न कर्मणा उपादानत्व योगात् कर्म से ये सृष्टि नहीं बन सकती क्योंकि उसमें उपादान की योग्यता नहीं होती इसी के साथ साथ गुण को भी हमें समझ लेना चाहिए उपादान केवल द्रव्य बनेगा अब ये प्रकृति का कुछ विवेक हुआ और अदृष्ट कर्मों से हम मुक्ति की बात कर रहे हैं मुक्ति की प्राप्ति कर रहे हैं तो कर्मों से जो हम लौकिक कर्म करते हैं उनसे मुक्ति नहीं होती लेकिन एक प्रश्न बात उठाई कि भाई जो वेदों में कथन किया गया है कर्मों का ऐसे कर्म जिनका फल इस जन्म में नहीं होता है आगे होता है जिनका फल हमने सुना है कि इसका ये फल होगा जैसे स्वर्ग काम हो यजेता स्वर्ग की कामना वाला यजन करे या करे तब ये स्वर्ग कब मिलेगा इस जन्म में तो नहीं दिखाई देगा वो जन्मांतर में होगा अगले जन्म में ये होगा अगले जन्म में ये होगा आगे ये होगा तो ऐसे कर्म जिनका फल यहां दिखाई नहीं देता आगे होगा उन कर्मों को अनुश्रविक कहते हैं योग दर्शन में भी आता है वैराग्य के संदर्भ में अनुश्रविक विषय वित्रृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्य वो दृष्ट कर्म और आनुश्रविक कर्म दृष्ट और आनुश्रविक जिनको केवल सुना सुना है देखा नहीं है। तो देखिए अब मुक्ति प्राप्ति में कौन से कर्म हमारे लिए सहायक हो सकते हैं तो जो दृष्ट कर्म है वो तो सहायक होते नहीं है यानी सीधे सीधे मुक्ति नहीं देते परोक्ष रूप से हमारी साधन सहायक होते हैं लेकिन सीधे नहीं देते तो क्या जो ये अनुश्रविक कर्म है वेदादि में जो कहे गए उनसे मुक्ति मिल जाएगी तो उसके लिए बयालीस बयासी सूत्र है बोलिए न विकादअपी तत्ति ही साध्य आवृत्ति अपुरुषार्थत्वम् तो कहा आनुश्रविकादपी न तत्सिद्धि आनुश्रविक कर्मों से भी उसकी यानी मुक्ति की सिद्धि नहीं हो सकती जिन कर्मों का अनुष्ठान वेदादि शास्त्रों में लिखा गया है लेकिन यहां पर फल नहीं होता है आगे होगा ये कहकर के कथन किया जाता है उनसे भी मुक्ति तो नहीं होगी न आनुश्रविकात अपनी तत्सिद्धि क्यों नहीं होगी तो कहा साध्यत्व न आवृत्ति योगात्में भी आवृत्ति का योग होता है जैसे कि दृश्य कर्मों में जैसे कि भूख प्यास को मिटाने के लिए जो हम कर्म करते हैं उसमें कर्म का साध्य क्या है हम उस दुख से निवृत्ति चाहते हैं सुख की प्राप्ति चाहते हैं। वहां पर साध्य के रूप में उसकी फिर से आवृत्ति होती है फिर भूख लगती है फिर प्यास लगती है फिर सुख भोग की इच्छा करती है ये बार बार होता है फिर से वापस उन्हीं स्थितियों में हम आते हैं तो ऐसे ही जो बहुत सारे पुण्य कर्म या यागादि शास्त्रों में कहे गए हैं जिनका फल हमें अगले जन्मों में मिलना है उनसे भी मुक्ति नहीं होगी उनका फल अगले जन्मों में भोग करके बहुत अच्छी स्थितियां भोग करके वापस फिर हम जैसे ही उनको भोग लिया फिर से वहीं पी हुई वही है आवृत्ति तो वहां पर भी होती रहेगी साध्य के रूप में बना रहेगा इसलिए वो कर्म भी मुक्ति को सीते सीटे नहीं दिला सकते अब यूं तो स्नान कर्म भी लगता है कि मुक्ति को नहीं दिला सकता लेकिन स्वस्थ रहने के लिए अनुकूलता के लिए वो आवश्यक है उस रूप में अच्छा है उस रूप में तो वो भी सहायक बनता है लेकिन परोक्ष रूप से ऐसे ही ये जो अनुश्रविक कर्म है याग आदि ये भी हमारे मन की पवित्रता के लिए और पुण्य कर्मों का फल देने के लिए आगे अच्छा शरीर मिले इस रूप में तो सहायक बनते हैं लेकिन उनका फल भोग लिया बस उतना ही है इनसे हमें अच्छा शरीर मिल जाएगा अच्छा परिवार मिल जाएगा अच्छी बुद्धि मिल जाएगी वही भौतिक चीजें ही मिलेंगी मुक्ति नहीं मिलने वाली है इनसे भी हाँ उन साधनों को पाकर के अब हम फिर साधना कर सकते हैं और मुक्ति में जा सकते हैं इतनी अनुकूलता उनसे होती है लेकिन इनका जो फल है वो मुक्ति नहीं है आनुश्रविक कर्मों का फल भी मुक्ति नहीं है बात कही और क्योंकि उसमें साध्य के रूप में आवृत्ति का योग होता है इसलिए इसमें भी ये अपुषार्थत्व देख रहे हैं अत्यंत पुरुषार्थता नहीं देख रहे हैं जैसे भोजन आदि की निवृत्ति को उन्होंने अत्यंत पुरुषार्थ नहीं माना था केवल पुरुषार्थ माना था ऐसे ये भी पुरुषार्थ तो हो सकते हैं और यहां जो अपुषार्थता कही है वो पूरी निरथक नहीं है अपरुषार्थता का मतलब है अत्यंत पुरुषार्थता नहीं है तत्व तो यहां पर रहेगा उनका इस रूप में तो वो सहायक है उसका निषेध नहीं किया ठीक है कुछ पूछना रहे इसमें, इसमें आनुश्रविक कर्मों के अंदर जो भी कर्म हम ये सोचते हैं कि वेद में कहे गए हैं शास्त्रों में कहे और जिन, इनका फल हमें अगले जन्मों में मिलेगा उसमें उसमें उसमें बहुत सारे स्वाध्याय तो खैर अपना व्यक्तिगत हो गया उसी समय संस्कार हमारे पे पड़ जाता है स्वाध्याय नहीं जो हम परोपकार के कार्य करते हैं हमने कुआ खोद दिया बावड़ी लगा दी प्याऊ लगा दी किसी की सेवा की याग आदि किए ये जो सारे कर्म हैं जिनका सीधे सीधे फल यहां नहीं दिखाई देगा ये अलग बात है कि हम परोपकार करते हैं तो मन में संतुष्टि प्रेम आता है शांति आती है वो आशीर्वाद देता है ये तो एक अलग परिणाम है फल नहीं है ये उन कर्मों के जंझी किया वातावरण शुद्ध हो गया मन में अच्छा भाव आया ये तो परिणाम है ये अभी अभी के वो जो फल होना है परोपकार का जो कर्माशय में गया और उसका फल होना है तो वो तो फल ऐसा ही भौतिक चीजें हमारे को प्राप्त होंगी साधन प्राप्त होंगे और जब उनको भोग लिया तो वापस वैसे उनसे मुक्ति नहीं मिलने वाली है ये स्पष्टता की गई तो अनुश्रविक कर्मों से भी मुक्ति नहीं होती है तो फिर मुक्ति कैसे होती है तो उसके लिए अकला सूत्र पूछना है किसी नहीं पूछे पर इनका प्रश्न है कि परिणाम और फल में क्या अंतर होता है परिणाम तो हमने कुछ किया और तत्काल जो हो गया वो परिणाम है जैसे कि हम हमने हाथ पानी में डाला या आगनी में डाला तो ठंडा हो गया या गीला हो गया या जल गया ये परिणाम है तत्काल फल ये किस संदर्भ में है कि हमने कुछ कर्म किया वो पहले कर्माशय में गया उससे कर्माशय बना और कर्माशय बनके फिर ईश्वरीय व्यवस्था से वो फिर हमारे को बाद में मिलता है उसको फल कहते हैं हमने भोजन किया भूख मिट गई ताकत आई ये भोजन का फल नहीं कहलाते ये हम लोक में बोल देते हैं कि देखो इसने शराब पी तो उसका ये फल मिल रहा है इसका ये खराबी हो गई रोग हो गया वास्तव में उसका परिणाम है जो सीधे सीधे चीजें होती हैं ऐसे इनको परिणाम कहते हैं फल ये कर्माशय से जुड़ा हुआ है उससे कर्माशय बनता है और फिर उस कर्माशय का फल हमारे को मिलता है फल के ये संदर्भ है तो अनुश्रविक कर्मों का जो परिणाम होता है वो एक अलग चीज है और उनका जो फल होता है वो अलग बात है तो जो फल है वो भी मुक्ति तो नहीं है ठीक है आगे देखिए तरासीमा सूत्र बोलेंगे तत्र प्राप्त विवेकस्य अनावृत्ति श्रुति ही तो अनुश्रविक कर्म करने पर भी आवृत्ति का कथन होता है फिर लौट के आ जाएगा भोगते फिर लौट के आ जाएगा भोगते तो अनावृत्ति किसकी होती है यानी ये जो थोड़ा सा फलों को भोगा फिर बंधन में आ गया बार बार बंधन में आया और इन फलों को भोगने के लिए भी बंधन में ही रहना पड़ता है तो ऐसा कौन सा कौन सी चीज है कौन होता है जो फिर इस शरीर के बंधन में नहीं आता और फिर भी सुखी रहता है तो कहा प्राप्त विवेक से जिसने विवेक को प्राप्त कर लिया है जन जिसका शुद्ध हो गया है ऐसे व्यक्ति की अनावृत्ति की श्रुति होती है वो फिर बंधन में नहीं आता है वो इसका फल भोगने के लिए मुक्ति में जाता है बाकी सबके भोग के लिए तो शरीर में ही आना होता है तो मूल उपाय क्या है विवेक है जो पीछे भी कहा था बंधन का कारण क्या बताया था अविवेक बताया था तो बंधन से मुक्ति का कारण है विवेक जिसने विवेक को प्राप्त कर लिया है वो मुक्ति में जाएगा वो फिर बंधन में नहीं रहेगा उन फलों को भोगने के लिए वो शरीर के बंधन से रहित होते हुए मुक्ति को भोगेगा तो ये श्रुति है इस शास्त्रों के अंदर वर्णन मिलता है कि वो ऐसे भोगों की तरह से जन्म मरण में नहीं पड़ा हुआ रहता है उसकी अनावृत्ति की श्रुति होती है वो लौट करके नहीं आता है इनके कुछ वचनों से ये जो जैसे अनावृत्ति श्रुति है और उपनिषद में भी आता है इसके आधार पर फिर बहुत से लोग ये अर्थ लेते हैं कि मुक्ति से जीवात्मा कभी भी लौट करके नहीं आता फिर बंधन को कभी भी नहीं आता क्योंकि यहां भी लिखा है अनावृत्ति श्रुति आवृत्ति नहीं होती है उपनिषदों में भी लिखा है तो उनका ये मानना रहता है इन्हीं सूत्रों से इन्हीं के आधार पर कि देखो ये शब्द स्पष्ट कह रहे हैं मुक्ति को प्राप्त आत्मा फिर से जन्म ग्रहण नहीं करता है वो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है इसका प्रतिपादन ये लोग बहुत करते हैं और ये बहुत विवादास्पद विषय भी, भी रहता है यानी विपक्ष विपक्ष इसमें रहते हैं दयानंद ने इस विषय में बहुत स्पष्ट लिखा है कि मुक्ति से भी आवृत्ति होती है मुक्ति से भी लौटता है यहां जो ये वचन हमें मिलते हैं कि आवृत्ति नहीं होती है वो तो आवृत्ति नहीं होने का कथन इस रूप में है कि जैसे अन्य कर्मों को करते हुए शरीर में ही हम फिर फिर जन्म होता है ये जन्म समाप्त हुआ अगला जन्म वो समाप्त हुआ अगला जन्म फिर समाप्त हुआ अगला, अगला जन्म ये जो जन्म के बाद जन्म आवृत्ति हो रही है ये आवृत्ति नहीं होती ये प्रसंग ये नहीं है कि मुक्ति के बाद में भी वो नहीं लौटता हो ऐसा नहीं ये जो एक शरीर छोड़ते ही फिर शरीर मिलता है ये है आवृति फिर शरीर छोड़ते ही अगला शरीर मिलता है ये आवृति है तो जो जिसने विवेक को प्राप्त कर लिया उसमें ये आवृति नहीं देखी जाती है जन्म के बाद जन्म जन्म के बाद जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु ये आवृत्ति उनकी नहीं देखी जाती अर्थात वो जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं हाँ, लेकिन उसका अपना काल निश्चित है उसके बाद तो उनका जन्म होगा ही उसका निषेध नहीं किया जाता है और यदि हम ये माने कि वो हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है जैसा दुख कुछ लोग मानते हैं तो वो पहले बंधन में क्यों आया था कब से आया था ये जो आत्मा है वो विवेक को प्राप्त कर गया और फिर लौट के नहीं आता है तो वो शुरुआत क्यों हुई थी वो बंधन में आया क्यों था उसका क्या कारण है उसका क्या कारण है और आगे ये चर्चा भी आएगी कि यदि सब मुक्ति में जाते जाएं आत्मा तो निश्चित है और नित्य है तो यहां क्या होगा एक समुद्र हो कितना भी बड़ा उसमें से एक एक बूंद हर साल साल में एक बार बूंद कम हो तो भी कभी न कभी तो समाप्त हो जाएगा नहीं सृष्टि काल से चल रही है मुक्ति में जाने वाले लगातार जा रहे हैं तो यहाँ क्या होना चाहिए था अभी तक आगे एक सूत्र आएगा इसी को इदानी इव न अत्यंत न सर्वत्र अत्यंतो अत्यंतोच्छेद जैसे आज इस रचना का अत्यंतो उच्छेद नहीं है जीव जन्म रहे मर रहे आत्मा ऐसा ही रहेगा सदा ऐसा कब हो सकता है जब यहां से जा भी रहे हो और वहां से यहां से आ भी रहे आना जाना लगा है मुक्ति के बाद भी तब ये ऐसा चल रहा है अनादिकाल से नहीं तो ये अब तक रहता नहीं और अभी नहीं आगे कहीं समाप्त हो जाएगा लेकिन ये तो सदा ऐसा चलता रहा है चलता रहेगा आत्मा मुक्ति में जाएंगी और आएंगी तो जो अनावृत्ति की श्रुति नहीं है अनावृत्ति दर्शनात जो है अनावृत्ति की श्रुति उसका मतलब है ये जो लगातार एक के बाद एक है ये आवृत्ति नहीं होती है ठीक है इसमें किसी को कुछ पूछना है बोल के मैक में जिनको जिन, जिन, जिनको विवेक प्राप्त हो गया है गया। उनको क्या ये अनुश्रविक कर्म नहीं करने चाहिए तो हाँ। कोई आवश्यकता तो नहीं है उनको नहीं नहीं देखिए आप इनका कहना है विवेक प्राप्ति के बाद ही तो हम परोपकार की सोचते हैं वो विवेक तो छोटा सा विवेक है वो तो प्रारंभिक विवेक है ये अंतिम विवेक की बात की जा रही है और आप देखते हैं ना कि संन्यास दीक्षा में यज्जो तो उतरवा देते हैं दे। और शिखा भी कट जाती है और केश का लंचन करते हैं और यज्ञ का भी उनको छूट जाता है उनके लिए अनिवार्य नहीं है वो कर लेते हैं वो अलग बात है बाकी के लिए तो अनिवार्य कर रखा है गृहस्थियों के लिए अनिवार्य है वानप्रस्थियों के लिए अनिवार्य है ब्रह्मचारियों के लिए है सन्यासी के लिए नहीं है क्यों वो आंतरिक यज्ञ करता है भाई यज्ञ एक स्तर तक है उसके लाभ भी एक स्तर तक हैं, उसके आगे उस, उस यज्ञ का उसके लिए कोई महत्व नहीं है ये सब बंधन का कारण है वो कठोर शब्द लगेगा <laughs> यज्ञ भी बंधन का कारण है, है।, का है। तो बंधन का कारण है लेकिन अभी यदि कोई अशुभ कर्म कर रहा है वो कहेगी ये बंधन का कारण है नहीं उसके लिए तो वो मुक्ति का कारण है ऊपर उठाने का कारण है अशुभ कर्म कर रहा है अब शुभ कर्म करेगा बोले शुभ कर्म भी बंधन का कारण है ऐसा सुना नहीं उसके लिए तो ये ऊपर बढ़ने का साधन है आवश्यक है ये रोपकार ये आदि ये जो सारे कार्य ये करने हैं आगे नहीं करने और जब वो व्यक्ति उस स्थिति में पहुंच जाता है तो उसको ये सब छूट भी जाते हैं उसके वो नहीं रहेंगे उसके उपनिषद में भी आता है अपलवा हे ते समुद्र है जीवन की जीवन की नौका है समुद्र है उसको पार करना है नाव से तो ये जो यज्ञ रूप नौकाएं हैं ये अदृढ़ है दुर्बल है ये हमारे को संसार सागर से पार नहीं करा सकती कुछ देर तक ले जाएंगे किनारे पे चला देंगे लेकिन आगे के लिए जो पार कराना है उसके लिए तो विवेक प्राप्ति ही मुख्य कारण है साधना ही मुख्य उपाय है ये अपलव है ये पार नहीं करा सकती अध नौका है परोपकार रूप जो नौकाएं हैं ये इतनी दृढ़ नहीं है कि मुक्ति तक पहुंचा दें ये भी इस बात को बताता है कि कर्म से मुक्ति नहीं होती है तो पीछे भी चर्चा की मुक्ति कर्म से नहीं होती है कितने भी पुण्य करते रहे खूब दान दे लें खूब सेवा कर लें खूब साधुओं का सत्कार कर लें मात्र इतना करने से मुक्ति कभी नहीं होगी इतना ही कोई करता रहे और यही अड़ा हुआ रहे हाँ ये सीढ़ी है इसको करने के बाद और ऊपर जाना है फिर निष्काम कर्म करने फिर आंतरिक कार्य करने संस्कारों को दगदबीज करना है और विवेक को प्राप्त करना है तो मुक्ति होगी ये इसका सार है तो इतना ही रखते था सभी को सादा अभिवादन ओम शु